नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुन 90.4 एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और खास हमारे विद्यार्थी मित्रों का जिनके लिए ये खास प्रोग्राम हम करते हैं करियर ऑप्शन जहां पर हम लोग अलग अलग ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुब्रतो बैनर्जी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे होटल मैनेजमेंट के बारे में हॉस्पिटेलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर सुब्रतो बैनर्जी का बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग डॉक्टर सुब्रता बैनर्जी है ऑन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुब्रता बैनर्जी आपका और मैं चाहूँगा कि आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है करियर इन होटल मैनेजमेंट या फिर हॉस्पिटेलिटी के बारे में आप काफ़ी समय से इसमें काम कर चुके हैं देश विदेश में आप होटलों का जो है अच्छी तरह से जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर काम किया है तो मैं चाहूँगा कि हमारे सब विद्यार्थी मित्र है जो इस वक्त सुन रहे कार्यक्रम को उनके लिए हो करियर इन होटल मैनेजमेंट में किस तरह से शुरू करें बेसिक क्या कौन से क्वालिफिकेशन से कितना उनका पढ़ाई इम्पोर्टेंट है और उसके बाद ट्रेनिंग किस किस तरह से वो लें उसके बारे में बताइए ओके होटल मैनेजमेंट होटल मैनेज एक ऐसी कैरियर ऑप्शन है आज भी इतने सारे uh, कैरियर आने के बाद आईटी आईटी फिर भी वो अभी तक अपनी जगह पे नंबर वन बोला जा सकता है हुँ, हुँ, हुँ. ये टूरिस्ट ट्रैवलिंग ये दुनिया में सब टूरिस्ट जाते हैं दे वांट टू इन्जॉय लाइफ बीच जाओ जाओ वहाँ पर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री बहुत महत्व है इसमें जो भी अपने करियर बनाने जाते हैं वो मैं बताऊंगा कि मेरी पर्सनल एग्जांपल से देश विदेश घूम सकते हैं और पीआर बना सकते हैं डिफरेंट नैशनलिटी से आप मिल सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हैं डिफरेंट कल्चर्स होते ये बहुत ही बढ़िया इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है इसमें आपको मीन्स आपको क्रूजशिप में काम कर सकते हैं होटल में काम कर सकते हैं पब्स uh, बार्स, ऐसा जहाँ पे हॉस्पिटलिटी है आपकी लाइकिंग के ऊपर लेकिन इसमें जाने के पहले आपको जो क्वालिफ़िकेशन ज़रूरत है उसके बारे में थोड़ा मैं आ, बताता हूँ यह तो पहले तो आपको आपकी स्कूल की ख़त्म करना है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक अब ट्वेल्थ के बाद आपको स्ट्रेट अवे आप होटल uh, मैनेजमेंट की जो एक डिप्लोमा आती है और डिग्री कोर्स आती है वो ले सकते हैं थ्री ईयर्स की जैसे आई है आई है बहुत है देश विदेश में भी है अभी तो बहुत इजी हो गया हमारे समय में इतना नहीं था अभी तो आप फॉरेनर्स जो यूनिवर्सिटीज़ है ख़ुद आते हैं mm -hmm. और लेके जाने के लिए बहुत सुविधा दिया बैंक लोन देते हैं डिफरेंट डिफरेंट आके उनके एवरी ईयर वहाँ के जो उनके प्रिंसिपल जो ये है दीपल हु आर रिलेटेड टू दिस एडुकेशन एंड ऑल दे कम एंड Uh, have their uh, campus mm -hmm. in different agencies like travel agent है जो जो है वो लोग बुलाते हैं फिर आप अप्लाई करो सब ईजी कर देते हैं ई एम आई मेड बैंक लोन्स के लिए और फिर वहाँ जाके आप उनके कोर्स ख़त्म करना है mm -hmm. और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अब्रॉड में आप अगर कोर्स करते हो ये, उनमें वहाँ पर ट्वेंटी आवर्स वर्किंग है मीन काम करते करते आप रोज के चार जॉब भी कर सकते हैं उसको आपको पेमेंट मिलती है जहाँ पर वो है अच्छा हाँ वो पढ़ाई के साथ वो आपको ये खर्चा निकलता है और एक्सपीरियंस के लिए नहीं, ये नहीं। है विदेश में एक सहूलियत वही इंडस्ट्री में देंगे आपको तो दिस इज वन थिंग गुड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिल जाता है और उसके बाद आपकी जब तीन साल हो जाने के बाद वो लोग आपको हायर भी करते हैं वहाँ की जैसे आप न्यूजीलैंड में गए आप न्यूजीलैंड के होटल्स में लग सकते हैं और बाद में आप अपने वहाँ के रेसिडेंसी कर सकते हैं जिसको बाहर रहने का शौक है किसको रेसिडेंसी लेना है तो वो होता है वहाँ होता है ऑस्ट्रेलिया होता है ये सब इजी है जो अभी अपनी नरेंद्र मोदी जी आने के बाद आपने देखे उसने सब बाजू के देश के मित्रता की है उससे हम उनको बहुत सहयोग मिल रहा है बहुत ईजी कर दिया अभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये वीज़ाज़ का ऑन अरावल्स ऐसा सब हो गया है तो इसके इसके लिए हमें अभी जो यंगस्टर्स को मैं बोलूँगा इसकी फ़ायदे आप लेने चाहिए बहुत है इसमें स्कीम्स है अब्रॉड में जाके सीखने का और अगर आप वहाँ सीख के इंडिया में आके आप खोल सकते हो कॉलेजेस फ्यूचर के लिए तो अभी यह होगी आप कैसे लाइन में जाएं इसमें कमिटमेंट होना चाहिए आपको हु, होटल इंडस्ट्री में आप अगर पोस्ट बढ़े जाएंगे आपको छोटे से ही जाना है बेसिक से याने एक ग्राउंड ग्राउंड से से स्टार्ट करके आप आस्ते आस्ते ऊपर पायदान चढ़ना है हुँ, हुँ, हुँ, आपका तो ऑलवेज बेट तो इज बेटर गो फ्रॉम आप तो ये बहुत है उसके बाद आपकी फिर बहुत है आगे जाके इतना तो आने के बाद यू कैन ग्रो फ्रॉम दे वाइस प्रेसिडेंट बनो यंगस्टर्स के लिए है कमिटमेंट चाहिए और आ, ये और देश विदेश घूमने को मिलते हैं आपको फिर होटल्स खुद के खोल सकते हैं अभी तो बहुत सुविधा कर दिया है खुद के होटल रिसोर्ट अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सोच रहे हैं हॉस्पिटलिटी के बारे में या होटल मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी बोर्ड्स वगैरह देखते हैं और स्कूल कॉलेजेस में भी इस तरह का एडवर्टाइजमेंट कभी कभी आता है कि आप करियर बना सकते हैं होटल मैनेजमेंट में तो कोर्सेस अलग अलग कंपनीज़ के माध्यम से भी होते हैं और स्कूल यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी होते हैं तो आप किसी भी एक अच्छे कोर्स को जॉइन कर सकते हैं और पूरा करने के बाद आपको एक ग्राउंड लेवल पर डॉक्टर सुब्रता तो बैनर्जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आप नीचे से शुरू कीजिए यानी बहुत छोटे से एज ए वेटर आप अपना जो करियर है वहाँ पर शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे आप जो है आगे बढ़ सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है लेकिन आ, वो बहुत अच्छा है कि आप अगर बड़े लेवल पे चले जाते हैं और नीचे का कोई काम आपको नहीं आता है तो कहीं ना कहीं मुश्किल आता है तो इसी ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं कि आप इस इंडस्ट्री में जब जाते हैं होटल इंडस्ट्री में या हॉस्पिटेलिटी में तो नीचे से शुरुआत करना बहुत अच्छा होता है ताकि आप जब बड़े होकर अच्छे पोजीशन पे जाते हैं तो आपको हर चीज की जानकारी होती है तो यह बड़ा एक टेक्निक है जहां पर आप अपने करियर को और अपने लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं थोड़ा टाइम जरूर लगता है मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है और आप हिम्मत रखेंगे आप थोड़ा सा कमिटमेंट अपने पास रखेंगे तो बहुत सारे अच्छे करियर को आप इसमें अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम जानेंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं मैं और एक पूछना चाहूंगा आपसे जैसे कि आपने कहा कि इसमें खुद का होटल भी शुरू कर सकते हैं खुद का इंडस्ट्री भी स्टैब्लिश कर सकते हैं तो इसके लिए किस तरह की बातें हमारे पास होनी चाहिए एक विद्यार्थी के पास इन चीजों को करने के लिए क्या क्या और होना चाहिए जैसे कि मैं बताया क्या उससे कमिटमेंट होना चाहिए पैशन एंड लव एक जरूरी है कुछ भी काम कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता मैं वेटर बनाऊ वो कोई नहीं है आप अगर नीचे से जाओगे आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग आपकी जो रूट रूल रहेगा बहुत स्ट्रांग रहेगा आपको कोई हला नहीं सकेगा ऊपर का पोजिशन ये बहुत है उसमें क्या आप ट्रेनिंग ले सकते हो मीनस फॉल्ट पकड़ सकते हो जब भी खुद के होटल जब भी खोलते हो किधर किधर बहुत कुछ हो जाता है बार में ये में सब मिलावट हो, वो सब पकड़ सकते हो अगर आपको मालूम रहेगा अच्छा होटल इंडस्ट्री खोलने के लिए आपको तो पहली बात तो मैनेजमेंट का डिग्री होना चाहिए फिर एमएससी भी करना है उस पर एमएससी भी है तो फिर डॉक्टरेट करो उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस इज खाली बुक से नहीं चलेगा सही बात है बहुत क्यों अभी जैसे मेरा अभी ये जो हो गया मेरे को तो बुक देखने का जरूरत नहीं मैं अगर फैकल्टी लेक्चरर हूँ मेरी एक्सपीरियंस से मैं बोलते जाता हूँ क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कभी कभी डिफरेंट होता है बुक्स में से बहुत डिफरेंट होता है तो प्रैक्टिकल Must, होटल होटल होटल खोलने के लिए या होटल स्टा, करने के लिए लिए या करने किस तरह का डिग्री डिग्री डिग्री आपके पास होना हाँ, the last, uh, degree, आपको एक, होना होना चाहिए? चाहिए। डॉक्टरेट, पीएचडी। पीएचडी आपको और एक नॉर्मल जो मैनेजमेंट में बहुत कुछ ये है आउटलेट है जैसा एक फ्रंट ऑफ द हाउस फ्रंट ऑफ दब आप कस्टमर uh, के साथ सामने आते वो है फ्रंट ऑफिस वो फूड एंड बेवरेज वेटर बार टेंडर एफ मैनेजर ये सब आगे आते हैं वो रेस्टोरेंट मैनेजर और बैक ऑफ द हाउस है जो किचन शेफ नहीं। नहीं। और पीछे करते, करते, करते हैं हाँ। बैक ऑफिस अकाउंट एंड ऑल तो आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए मुझे फ्रंट ऑफ द हाउस काम करना है या बैक ऑफ द हाउस काम करना है ओके बैक ऑफ द हाउस जो किचन जिसको खाने बनाने के शौकीन है वो है उसमें बहुत ही बढ़िया है मैं अगर किसको रेकमेंड करूँ तो बैक ऑफ द हाउस लेना ये क्यों वहाँ उस स्किल्ड वर्कर में आप आ जाते हो आप कहाँ फिर देश विदेश में वीजा आपको जल्दी मिलेगी क्यों वो काम आपके सिवाय दूसरा नहीं आता है नहीं। वो डिफरेंट उसमें आप स्पेशलिटी ले सकते हो हॉट किचन का कर सकते हो कोल्ड किचन जब ये हो जो पैंट्री में रहता है सलाद में बनाना डेजर्ट सेक्शन में जिसमें आपको इंटरेस्ट उसमें आप स्पेशलाइज हो सकते हो फिर आपका जो काम है वुड काविंग है जैसे आइस काविंग है ये सब भी बहुत बढ़िया है लेकिन उसमें मास्टरी हो जाते हो फिर आपको जॉब्स के ऑपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहते हैं फ्रंट ऑफ द हाउस है जैसा बार टेंडर वेटर ये क्या है ये दूसरे दूसरे देश में आगे वहाँ के भी आदमी मिल सकते हैं तो उसका उतना वैल्यू नहीं रहता है लोकल्स भी मिलते हैं ऐसा हुँ, लेकिन हुँ, ये स्किल में बैक ऑफ द हाउस है ये होने के बाद आपके एक्सपीरियंस होने के बाद आप क्या कर सकते हो पहले रेस्टोरेंट से स्टार्ट करना है रेस्टोरेंट बाहर एक पहला वो चलाओ उसको चला के देखो कैसा है उसमें आओ आज उसके बाद यू गो टू टू स्टार टू स्टार में होगा तो बार भी नहीं रहेगा खाली जस्ट बुटीक होटल के माफ रहता है हुँ हुँ। उसके बाद थ्री करो जहा पर एक बार भी हो सकते हैं। इस स्टार के ऊपर से वो बढ़ते, बढ़ते जाते, जाते हैं थ्री स्टार में बार भी होगा और ये क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट भी होगा फोर स्टार में स्विमिंग पूल आ जाता है फाइव स्टार में जिम साउना ये स्टीम वो आ जाते हैं पांच हजार ग्रेड बढ़ता है तो उसकी एमिनिटीज भी फैसिलिटीज बढ़ीजारिटीज से जाओ ये बहुत अच्छी बात आपने बताया पहले खुद रेस्टोरेंट और बाहर ऑलवेज रखो होटल इंडस्ट्री में अगर रहेगा तो आप बोलेंगे मैं इन खाता हूँ वेजिटेरियन हो हिंदू हो तो फिर उन्हें जाना है कि वहाँ पर आपको खोलना है आपको सब मिलेंगे तो बहुत ये रहता है कि आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए उसका हुँ, हुँ, हुँ. भले बाद में आपको एक्सपीरियंस होने के बाद टच मत करो लेकिन इनिशियली आपको जब यह उसका मैचिंग करना है वाइन और ये तो आपको नॉलेज फूड का होना चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है तभी बोले मैं नहीं खाता हूँ ये नहीं चला फिर रॉन्ग प्रोफेशन में है फिर नहीं जाना अच्छा वो कमिटमेंट चाहिए तो ये होगी बात उसके बाद जितना आप वो टेस्ट करोगे फिर फूड टेस्टिंग रहता है उससे आपकी नॉलेज बढ़े वो लिखने ने आपको टेस्ट में मुंह में वो जीप के ऊपर से मालूम हो जाता है इसमें आप मास्टरी कर सकते हो सो एक पकड़ सकते हो इसमें बहुत है फील्ड यू शुड कैच वन तो उसके बाद अभी होटल्स की जब भी आप लेंगे तो आपको जगह देखाना गवर्नमेंट लोन देते हैं आपकी डिग्रीज़ देखेंगे मेन तो वही है आपकी इसमें डॉक्ट्रेड और आपका एक्सपीरियंस देखेंगे फिर वो आप होटल खोल सकते हो रेस्टोरेंट और बार के लेने उसके बाद आस्ते से टू स्टार थ्री स्टार फोर स्टार करके आप बनाओ नहीं तो आप मोटेल बनाओ मोटेल अच्छा रहता है धावा है, अभी इंडिया में इसको धावा जैसा बोलता है एब्रॉड में मोटल्स बोलते हैं उसमें एक रेस्टोरेंट रहता है और रूम्स रहेंगे मीन्स जैसा ड्राइविंग करते है बाजू में है जो इन बोलता ना हुँ। है ना ऐसा तो ऐसा करो ऐसा ऐसा करके फिर सब आपको नीचे से जाना है डायरेक्ट ऊपर मत जाओ फिर वो कुछ पता ही नहीं है आपको कोई भी बना रहा है वो वो मजा नहीं बेस बेस कभी भी स्ट्रांग रखना है ओके okay. Uh, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स करने के बाद किस तरह से अपना करियर आप शुरू कर सकते हैं एक बहुत अच्छी बात है कि आप फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस जो दो चीज़ें हैं हर इंडस्ट्री में होता है और होटल इंडस्ट्री में भी आप अगर बैक ऑफिस मना जहाँ पर खाना बनता है या बनाते हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होता है जो आपकी रुचि हो उसमें आप स्पेशलाइज हो जाइए तो इससे आपको जो है काफ़ी एक स्कोप है आगे बढ़ने का और देश विदेश में कहीं भी आपको जो है वॉन्टेड आप रहेंगे आपको ज्यादा जो है आ, मार्जिन रहेगा अपना करियर बनाने के लिए तो इसीलिए सुबुद्ध बैनर्जी ने बताया कि आप अगर बैक ऑफिस में मास्टरी कर लेते हो फूड डिवीजन में जहां पर खाना बनता है तो उसमें आप ज्यादा रुचि ले सकते हैं एक आइडिया उन्होंने दिया है टिप आपको दिया है कि किस तरह से होटल इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ सकते हैं और जैसे कि आपको होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है डिग्री कोर्स आपने कर लिया डिग्री कोर्स इन एमएससी है हाँ डिग्री डॉक्टरेट पी एच डी भी एच भी है तो एक डिग्री कोर्स आप इसमें होटल मैनेजमेंट में कर लेते हो तो होटल खोलने का आपको लाइसेंस मिल सकता है और अगर एम या डॉक्टरेट करते हैं उससे आपको काफ़ी जो लोन फैसिलिटीज़ हैं वो भी मिलता है आपको होटल खोलने के लिए लेकिन फिर भी इन चीज़ों को ध्यान में रखना है सीधा ही फाइव स्टार नहीं खोलना है पहले वन स्टार फिर टू स्टार फिर थ्री स्टार फिर फोर स्टार इस तरह ग्रेजुएट आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी होगा और काफ़ी अच्छा आप कर पाएंगे तो चलिए और भी बहुत सारी बातें हम होटल मैनेजमेंट के बारे में, करियर इन होटल मैनेजमेंट के बारे में बातें हो रही हैं और भी बहुत सारी बातें आगे करेंगे आप हैं 90.4 एफएम सुनते रहो सुना रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में करियर इन होटल मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं अब कार्यक्रम में और हमारे साथ डॉक्टर सुब्रत बैनर्जी हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं काफ़ी एक्सपीरियंस है देश विदेश का होटलों के बारे में जानकारी रखते हैं लेक्चर भी देते हैं एज ए फैकल्टी मेम्बर फ्री लेक्चर्स भी काफ़ी लोगों को देते हैं जहाँ भी उनको लगता है कि ये विद्यार्थियों को इस चीज़ के बारे में ज़रूरी है और वो अपना फ्री सर्विस फैकल्टी मेम्बर के रूप में लेक्चर्स देते हैं अलग अलग विषय पर तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं एक डिग्री अपने पास आ जाता है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए खुल जाता है और ख़ास करके आपने कहा विदेश में भी जा सकते हैं तो विदेश में किस तरह से जाए जाए और किस तरह से वो अपना जो एक अच्छा करियर बनाए इसके लिए थोड़ा सा बताए मैं तो चाहूँगा हर स्टूडेंट इंडिया में पढ़े उसके बाद यहाँ पर एक दो साल काम करें एक्सपीरियंस ले और विदेश जाए विदेश में वहाँ वहाँ से आपकी एक्सपीरियंस और बढ़ेगी एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका बहुत विदेश में वहाँ की जो सिस्टम है आप देख सकते हो आपको ज़्यादा नॉलेज जा आ जाएगा ऐसा एक्सपोज ज़्यादा होते हो प्लस के लैंग्वेज सीखने को भी मिलता है आप ए, ये लाइन में एक बताना था आपको क्या एक फ़ॉरन लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़रूरी है <laughs> आपको अगर सोच लो आपने मन में ठान लिए यू जाना है स्पेनिश सीखना बहुत ज़रूरी है यू में स्पेनिश चलता है तो ये बात है और इंग्लिश का जो यूके जाना है तो शिप कभी कभी शिप की जॉब जो है वो साउथ एम्पटन अपना या फिनलैंड वहाँ पर तैयार होते तो ये सब डॉक से वहाँ से शिप सेल होकर यू से आता है वो वो एक एक पोर्ट रहता है सेवन डेज फोर्टीन डेज तो होम पोर्ट कभी म्यामी रहेगा कभी लंडन रहेगा ऐसा डिफरेंट कंट्रीज़ में रहेगा तो आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़रूरी है सीखेगा तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा कभी भी आपको इजी होगा जितने आप लैंग्वेज सीखोगे तो ये शिप की एक जॉब जो मैं कभी भी रिकमेंड करूंगा किसको भी जाना है आप फ्री में पूरी देश विदेश देख सकते हो जैसे कि मैंने सब देख लिया नाइन्टी नाइन्टी परसेंट तेरह साल में शिप में था हार्ड हार्ड हार लाइफ है हार्ड वर्क है टेन आवर्स वर्क रहेगा आपको डे ऑफ नहीं रहता है खाली एक मॉर्निंग ऑफ मिलेगा कभ, पोर्ट में मिलता है इसमें सी डेज भी रहता है जब ये खाली जहाज़ पोटने लगता दो तीन दिन सीर सी उसमें क्या होता है जहाज को कसिनो खोलने मिलता है उनके बिजनेस रहता है तो ज़्यादातर वो लोग एड्स सी करना चाहते हैं फुल फ्लेज में कैसिनोस खेलते हैं आप उसमें एक इंटरनेशनल लॉ है आप लैंड में आएगा तो कसिनो नहीं खोल सकते हो इतना मील दूर जाने के बाद ही खोल सकते हो और बिजनेस कसिनो में क्यों वहाँ पर जितने भी आम, कस्टमर्स आते हैं जो फॉरनर्स जो भी क्रूजिंग करते हैं वो एंजॉय करने के लिए आते हैं वो अपनी गाड़ी फ्राइडे को आएंगे गाड़ी को डॉक में छोड़ देते हैं वहाँ पर जो मैं यूएस की बात करता सेंट पेड्रो और फिर थ्री डेज़ का होएगा तो वो फ्राइडे को है सैटरडे संडे मंडे को आते हैं गाड़ी में बैठते हैं ड्यूटी में जाता है ये लाइफ स्टाइल है वहाँ पर तो थ्री डेज जो जो वीकेंड दे वांट टू इंजॉय टू द मैक्सिमम नो फोन कॉल्स नो काम जितने पैसे वो लोग कसिनो ब्लैक जैकस में लगाता है पीते वीते ऐसा मजा करते हैं उन लोग पूरे तो ये इसके फ़ायदे जो भी पोजिशन में काम करते हैं वेटर बनो या बनो वो अच्छे पैसा बनाते हैं ग्रेचुअली रहता है इसमें बस उनको खुश करो और वो करें और आपको मज़ा भी आएगा जब भी आप डिफरेंट डिफरेंट डिफरें पैसेंजर्स एवरी थ्री डेज में देखेंगे सेवन डे क्रूज रहेगा सात दिन के बाद नया पैसेंजर आता डेढ़ देर दो दो आ जाए नए नए तो ये एक उमंग उत्साह बढ़ता है तो ऐसा करके आपकी पूरी सेविंग होती है कि आप जहाज से बाहर जाते नहीं खाली एक मॉर्निंग ऑफ रहता है वो एक पोर्ट में जाएगा वो पोर्ट में आप बहुत बार जा चुके हैं तो कभी कभी आप जाएंगे ही नहीं वो घर पर तो उतना खाना फ्री सब कुछ आप पैसा खर्चेंगे चांस नहीं वो सीधा आप एन आर अकाउंट में इंडिया में भेज देना है वहीं पे बैंक बिंक सब कुछ शिप के अंदर है आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं बहुत सेविंग हो जाता है खाली एक है आपको फैमिली से दूर रहना पड़ेगा लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वो है पैसा वहाँ बनाओ और इंडिया में आके किंग के माफत रहो ये मेरा सलाह है सबको वहाँ <laughs> वहाँ खर्चा नहीं करो ना फैमिली इसको लेकर फिर क्या है वहाँ कमाए वहाँ दे दिया वैसा नहीं करो थोड़ा तकलीफ़ लो जमाओ दस साल के लिए बस वो दस साल इतने जमाओगे आप यहाँ पर आप फ्लैट ले सकते हो अपना लाइफ अच्छा बना सकते हो एक छोटा सा आ, बिजनेस खोल सकते हो बस फैमिली के साथ हो ये तो मैं कभी बोला ट्वेंटी फोर आवर्स आप फैमिली के साथ रहो तो दस साल थोड़ा तकलीफ़ निकालने में क्या है लेकिन यहाँ पर इंडिया में आपको मालूम है कितनी भीड़ है आ जा तो चॉइस आपके ऊपर है कुछ पाने के लिए कुछ खोना है सब लोग आ, आ, आ, अपने अंबानी जैसे तो हम लोग ने ना गोल, गोल्ड गोल्डन स्पून का जैसा तो so, वो आपको देखना है सोचना हमने मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता मैंने आ, खोया है मैंने वो चूज़ किया मेरे को पैसा बनाना है मैं फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस किया और मैं पैसा बनाया है। अभी मैं किंग के मफ्त है यहाँ पर आराम से अभी मैं टीचर बन गया जैसे आप लोग को ये दे रहा हूँ <laughs> फैकल्टी लेक्चरर हूँ तो ऐसा है वही है आपको एक एग्ज़ाम्पल है मैं खुद ही एग्जाम्पल हूँ इसके लिए मैं मेरे तजुर्बे से बोल रहा हूँ तो अगर जिसको मेरे पर्सनल भी ये चाहिए मोस्ट वेलकम है मेरे से कांटेक्ट कर करने के लिए जी, मैं जी. और भी डिटेल्स में बताता हेल्प भी कर सकता हूँ आपको चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर सुब्रतो बैनर्जी मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्र जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उन्हें लगता है कि होटल मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको चाहिए देश विदेश में कहीं आपको जाना हो तो किस तरह से प्रॉपर गाइडलाइन आपको चाहिए प्रॉपर सिस्टम से आप जाएँगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छा काम भी मिलेगा और साथ ही साथ आप इन्जॉय भी करेंगे तो इसके लिए आप डॉक्टर सुब्रतो बैनर्जी की लाइन पर फ़ोन कर सकते हैं उनका नंबर एक बार मैं बताना चाहूँगा Exactly. Eight nine eight nine nine nine nine nine two six two six four nine four nine six eight six eight. तो चलिए ये डॉक्टर सुब्रतो बैनर्जी का है अगर आप होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं देश विदेश में कहीं भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं होटल इंडस्ट्री में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें आज हुई हमारे मुझे लगता है कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी काफ़ी पसंद आ रहा होगा कि किस तरह से हम अपना करियर को बना सकते हैं तो मैं जाते जाते कहूँगा कि होटल इंडस्ट्री में या इसमें होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद काफ़ी लोगों ने अपना करियर तो अच्छा बनाया होगा बहुत सारे बड़े बड़े नाम होगा लेकिन कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक दो सफल व्यक्तियों के नाम जरूर बताइए जैसे आपने अपना एग्जाम्पल दिया वैसे ही आप और दो चार लोगों का एग्ज़ाम्पल दीजिए जिन्होंने छोटे से शुरुआत किया और एक अच्छे मुकाम पर आज पहुँचे हुए हैं ओबेराय ओबेराय होटल के मालिक वो स्टार्ट किया था ही वेटर से और रेस्टोरेंट से आज ओबराय होटल से उनके पास वो तो एकदम मिसाल है जो उसको हम भी देखे ऐसा हम भी तो ओबेराय में ताज में काम किया है तो ओबेरा इज वन हुज़ कम अप फ्रॉम द बेस और अभी एक मैकडॉनल्ड ले लो वो मैकडोनल ना एफ सी है कैंटले की चिकन फ्राई वो तो रिटायर हो गया था 65 फाइव एज में नहीं, उ, नहीं 65 फाइव एज में रिटायर होने के बाद उसको लगा मैं लाइफ में एक चीज़ नहीं किया उसको वो सुसाइड करने जा रहा था उसका कहानी भी आया था लेकिन उसने बाद में बोला मैंने कुकिंग में होता मैं कुकिंग नहीं किया उसने क्या किया उसने शेख कुछ पैसे लिए इतना उसको सैलरी लास्ट का मिल गया था पेंशन तो उसमें से एटी डॉलर या कुछ नाइन्टी डॉर एग्जैक्ट मालूम है उससे उसने, उसने रेसिपी लाया चिकन का और वो ना वो बना के नेबर्स घर भीर में दिया सबको टेस्ट आज उससे वो के कितना जगह खोल दिया एट द एज ऑफ सिक्सटी फाइव वो स्टार्ट किया वो आज एटी एट देखो क्या बन गया तो स्काई इज़ द लिमिट का नथिंग इज इम्पॉसिबल मैं बोलना चाहता हूँ उसने जब भी कर सका कोई भी तो जब भी आप सोचते हो एंड ऑफ द मैंने एक चीज़ नहीं किया मेरे को करना चाहिए जो कभी कभी क्या आता है आप सेक्रीफाइस करते हो अगर आप हैं अकाउंटेंट आप दूसरे के लिए दूसरा लाइन चले जाते लेकिन वो आपको मन में खाता तभी आपकी जरूरत थी तभी आप किया लेकिन वो पूरा करना जिसने ये के का एक उदाहरण है उसने सिक, वाएगा तो वो किचन में वो कुक अच्छा था उसने कभी नहीं किया था वो वो दूसरा ही कुछ काम करते थे <laughs> लेकिन वो करके देखो कहाँ से कहाँ तो अपनी जो स्पेशलिटी उसमें हर सब लोग अपने स्पेशलिटी में देना है दूसरे क्या सुन के सुनके नहीं है जो है और उसमें पूरा करना है ऐसे नहीं हाफ में तो आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा वेन you है विल देर इज़ अ वे ऐसा है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा होटल मैनेजमेंट के बारे में और किस तरह से करियर अपना ब्राइट है इस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं अलग अलग वैरायटी है आप बहुत सारे ऐसे बेकरी आइटम्स के बारे में भी आप इसमें जुड़ सकते हैं बेकरी के बहुत सारे आइटम्स आप बना सकते हैं लेकिन आपको कुकिंग का जो डिविज़न है वो बहुत बड़ा है उसमें हमने कुछ छोटे थोड़ा सा ही भाग पर हमने बात किया ऐसे बहुत सारे वेरायटी हैं जहाँ पर आप अपनी मास्टरी करके एक अपनी पहचान के साथ उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं जिसके माध्यम से जैसे कि अभी एक के का जो उदाहरण दिया है वैसे ओभरा उदाहरण है होटल में वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं आप मार्केट में जिन भी चीज़ों को एक नाम के साथ जुड़ जाता है मैकडोनल्ड है उसमें से और इसी तरह आप जो चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में हैं उन्हीं में थोड़ा सा रिसर्च करके उसको एक नयापन दे के उसको एक नया टेस्ट देके, अगर आप अपने नाम के साथ उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो अपने फैमिली में अपने लोगों को खिलाते हो उनका रिस्पॉन्स देखने के बाद आप मार्केट में उसको लॉन्च करते हो तो धीरे धीरे उस प्रोडक्ट के साथ आपका नाम भी होगा और लोगों को पसंद आने लग गया तो उसका इज द लिमिट यानी आप आसमान तक भी जा सकते हैं अपने करियर को लेकर और एक नाम भी छोड़ कर जा सकते हैं तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें और जितना आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझेंगे उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर सुब्रत तो बैनर्जी हमारे साथ जुड़े और अपने दिल की बातें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया बहुत ही अच्छा लगा मुझे तब उन्होंने कहा कि 10 साल तक आप विदेश में काम करो क्रूज में करो और अच्छा है जहाँ पर आपकी पूरी सेविंग हो जाती है और उसमें फिर इंडिया में आके आप छोटा सा कोई भी छोटा बिजनेस कर सकते हैं और एक किंग की तरह राजा की तरह अपना लाइफ जी सकते हैं क्योंकि आपके पास जो पैसे की जरूरत होती है वो पूरा हो गया होता है और जितना पैसा हैं, आपको उसी को सेविंग करना अच्छी तरह से आप बचत के साथ जी सकते हैं एक कॉमन मैन की तरह आराम से जो इजी लाइफ है वो जी सकते हैं और स्ट्रगल आपका कम रहेगा लेकिन 10 साल आपको एक तपस्या फैमिली के साथ से दूर रहना पड़ेगा ताकि आपको अपने एक लमसम अमाउंट जो आपको जीवन जीने के लिए चाहिए वो आपको अमाउंट जमा करना है तो वो शॉर्ट पीरियड में और बहुत ही अच्छी तरह से आप जमा कर सकते हैं दस साल अगर आप इस इंडस्ट्री में विदेश में काम करते हैं और फिर वापस इंडिया आके आराम से राजा की तरह आप लाइफ जी सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने अपना खुद का भी दिया वो इसी तरह से अपना लाइफ जी रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप उनके शब्दों से समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है तो चलिए मैं चाहूँगा कि बारहवीं तक आप अपना पढ़ाई पूरा करें उसके बाद बारहवीं के बाद होटल मैनेजमेंट के तीन साल या चार साल या पांच साल का जो डिग्री कोर्स होता है एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से कीजिए या फिर होटल ओबराई के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे एजुकेशन का जो सिस्टम है उनके यहाँ से जुड़ के आप काम सीख सकते हैं और उन्हीं के यहाँ पर काम भी कर सकते हैं तो जैसे कि लर्न एंड अर्न वाला सिस्टम भी है जहां पर आप पढ़ाई करते करते काम भी करो और पैसा भी कमाओ तो ये सारी चीजें भी हैं इसमें लेकिन थोड़ा सा आपको अच्छे लोगों के साथ बातचीत करना पड़ेगा एक एक्सपीरियंस के साथ आप जब बात करते हैं एक्सपीरियंस पर्सन के साथ आप बात करते हैं तो आप काफ़ी नॉलेज आपको मिल जाता है और एक सही रूट पे आप जाते हैं नहीं तो क्या होता है कि कई बार हम लोग बोर्ड देख के चले जाते हैं और वहाँ पर कम पैसे में हम लोग जो है फंस जाते हैं अरे दूसरी जगह मैंने पंद्रह हज़ार बोला ये तो पाँच हज़ार में ही कोर्स कर रहा है तो पाँच दे देते हैं सीखते हैं और पता चलता है कि वो जो सिखा है वो कोई काम का नहीं और वो डिग्री भी काम करना है तो इस तरह की जो लूट हो जाती हैं इससे आप बचें इसी लिए डॉक्टर सुब्रता बैनर्जी का हमने नंबर ख़ास आपको सुनाया है तो उस नंबर पर आप फ़ोन करके भी उनसे रायसला कर सकते हैं और एक अच्छे गारंटेड जैसे बड़े नाम होते हैं होटल ओबरा ऐसे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं इनके साथ जुड़ के आप काम करेंगे सीखेंगे तो आगे बढ़ने का चांसेस बहुत है तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कभी भी पैसे के लालच में या कम पैसे में हम लोग डिग्री हासिल करेंगे ये जो चक्कर है इसको छोड़िए आपको अपना लक्ष्य जैसे लास्ट में उन्होंने कहा कि लक्ष्य अपना ठीक रखे आपको आगे बढ़ना है तो क्या बनना है अपनी इच्छा को देखिए और इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो बस आप वेटर बनो या कोई भी बनाओ लेकिन आप अच्छा से वेटर वेटर का भी काम अच्छा करो और मैनेजर का भी काम अच्छा करो ये आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए तब आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे अपना करियर को अच्छा बना पाएंगे तो मैं चाहूँगा कि आप अपना करियर बहुत अच्छा बनाए ब्राइट बनाए खुद की और देश की सेवा करें ऐसी शुभारशा के साथ डॉक्टर सुब्रतो बैनर्जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू रेडियो मधुबन मुझे ये मौका दिया नाइन्टी एफएम सुनते <laughs> रहो सुनाते रहो थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर कुछ नई बातें हम करेंगे किसी नए ट्रेड के बारे में हम लोग बात करेंगे तो चलिए आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर सुब्रतो बैनर्जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडोमी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मस्कते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शन कार्यक्रम के प्रस्तुत थे गणपत यूनिवर्सिटी गणपत यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी